भयंकर हंस लेखक ईव पुस्तक के विषय में हंस पालतू तो है लेकिन परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पसंद करता है वह है माँ माँ उसे बगल में उठाकर यहाँ वहाँ ले जाती है तो वह कोई विरोध नहीं करता लेकिन वह सूजी और क्रैक पर और सबसे अधिक पिता पर चिल्लाता है फुफकारता है इसलिए पिता अक्सर धमकी देते हैं कि वह हंस को मारकर उसके मांस को खाने के लिए पका डालेंगे लेकिन एक रात परिवार के लोग जाग देखते हैं कि हंस उस जंगली रेकून से लड़ रहा है जो मुर्गी और चूजों का शिकार करने बहादुरी कर हैयंकर हंस, है। है है। हंस। माँ जब हंस की को लाई थी तब वह छोटा सा सफेद नर्म रोएदार गेंद जैसा था तब किसने सोचा था कि एक दिन वह इतना बड़ा और भयंकर हंस बन जाएगा हमारे घर के आंगन का तो वह एक आतंक है जब क्रिस्टी क्रॉफर हमारे घोड़े से पाँव में नाल लगाने आई तो हंस ने पीछे से उसे घर की बाढ़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए बाढ़ लगाने वाले बाढ़ लगाते समय इस हंस के कारण घबराए हुए थे पिता कहते हैं कि इस बाढ़ में एकाग्रता नहीं है इस बात का अर्थ है कि बाढ़ बेकार है हंस मुर्गी के चूजों को प्यार करता है और वह मुर्गी को भी उसके पास आने नहीं देता अगर वह आती है तो हंस उसके पंख नोच लेता है वह चूजों को वैसे इकट्ठे कर लेता है जैसे एक कुत्ता भेड़ू के को घेरकर इकट्ठा करता है हमारी बिल्ली पिटी अब कभी भी जमीन पर चलकर अहाता पार नहीं करती वह या तो पेड़ों पर रहती है या फिर डावाडोल बाढ़ के ऊपर दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और एक दूसरे पर फुकारते हैं हंस को न तो क्रिस्टी क्रॉफर्ड अच्छी लगती है और न ही बाढ़ लगाने वाले उसे न मुर्गी नी न पक्षी न मैं न मेरी बहन सुशी न हमारे पिता अच्छे लगते हैं सबसे अधिक वह पिता को नापसंद करती है नापसंद करता है पिता जो छड़ छड़ी के बिना आते में जा ही नहीं सकते जब हंस उनका उनकी ओर दौड़ा आता है तो वह छड़ी से उसे पीछे धकेलते तो और चिल्लाते हैं किसी दिन मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा मांस खाने के लिए पकड़ डालूंगा उनकी बात सुनकर माँ व्याकुल हो जाती है क्योंकि वह हंस को प्यार करती है वह उसे अपनी बगल में उठा कर यहाँ ले जा सकती है माँ की रात के समय मुर्गी और उसके चूजों को उनके दरबे में बंद करती है हम उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी पहाड़ियों में जंगली रेकून रहते हैं हंस को उसके बाड़े में बंद करना माँ का ही काम है लेकिन वो भीतर जाता ही नहीं है वह आते में भागता और माँ चिल्लाती भी पीछे भागती है अब सोने का समय है मुरख हंस अक्सर वो उसे बाहर ही रहने देती है मुझे विश्वास है कि अगर सोने के समय सूजी और मैं आते में भागे तो माँ कभी भी नहीं हंसेगी लेकिन सब सैतानियों के बाद भी वह हंस को कुछ नहीं कहती एक बार माँ नगर में गई हुई थी उनके पीछे पिता ने मुर्गी का मांस पकाया यह हंस का मांस है उन्होंने माँ से कहा यद्यपि वह हंस का मांस नहीं था गर्मियों की एक अंधेरी रात में हंस की चीख पुकार सुनकर हम सब जाग गए पिता जब बिस्तर से उठे तो सूजी और मैंने पलंग के हिलने की आवाज़ सुनी फिर नीचे जाते समय उनके दंदन आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी वो अपने आप से बातें कर रहे थे इस पागल हंस ने तो मुझे परेशान कर दिया है अब क्या उधम मचा रहा है बस बहुत हुआ और नहीं चकता जब पिता कहते हैं कि वह हंस का मांस पकाएंगे तो हम समझ जाते हैं कि वह माँ को चिढ़ा रहे हैं लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर रहे थे वह सच में गुस्से में थे सूजी और मैं दौड़कर खिड़की के पास आए और बाहर झाकने लगे लेकिन बाहर अंधेरा था कुछ दिखाई ना दे रहा था सिर्फ हंस के चीखने और एक अजीब सी बुर्रानी की आवाज सुनाई दे रही थी तभी पिता ने आते की बड़ी बत्ती जलाती और हमें सब दिखाई देने लगा मुर्गी के दरबे का दरवाजा खुला हुआ था उसके सामने सफेद पंख और चमकती भूरी फर आपस में गुत्थम गुत्था हो रखे थे मुझे एक पूछ दिखाई दी जिस पर काले रंग की गोल धारियां थी रेकून सूसी ने फुसफुछा कहा और अपना चोगा अपने सिर के ऊपर खींच लिया ने अपनी गर्दन पीछे की और एक सफेद सांप सामान हमला किया मुझे रेकुम का सिर दिखाई न दे रहा था वह हंस के गले में धंसा हुआ था मैंने रेकुम के तेज नुकीले दांतों के बारे में सोचा डरकर मैं भी अपना चोगा अपने सिर के ऊपर किसकाना चाहता था लेकिन मैं सूजी से पड़ा हूँ फिर हमारे बीच माकर खड़ी हो गई हंस उसने फुसफुसा कर कहा आते का दरवाजा जोर से खुला और पिता अंदर आ गए उनके पास उनकी छड़ी थी आपस में उलझे हुए फर और पंखों की ओर वह दौड़ हमने देखा कि उन्होंने अपनी छड़ी रेखुन की पीठ पर दे मारी ने हंस को छोड़ दिया का मुकाबला कर रहे थे भाग गया उसकी पूंज जमीन को स्पर्श करती जा रही थी पिता चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे निकलो यहाँ से दूर रहो हमारे घर से और हमारी मुर्गी से और हमारे चूजों से और हमारे हंस से मुर्गी और चूजे खूब उपद्रव मचा रहे थे चूजे चीची कर रहे थे और मुर्गी सदा की बातें चिंतित थी हंस उनकी ओर दौड़ा और मुर्गी डर कर दरबे के अंदर चली गई हंस ने सारे चूजों को घेर कर इकट्ठा कर लिया मैंने उसके सीने पर एक काला थब्बा देखा मैंने मुर्गी के दरबे को ठीक से बंद नहीं किया होगा मां सुबकती हुई बोली सब मेरी गलती है फिर वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे चली गई सूजी और मैं उसके पीछे भागे सूजी मुझे पीछे से खींच रही थी और बार बार पूछ रही थी आखिर क्या हुआ मुझे बताओ क्या हुआ वो हमेशा अपने भद्दे से चोगे में छिप जाती है और कुछ देख नहीं पाती है मुर्गी रेकून का निवाला बस बनते बनते बची मैंने कहा मेरे साथ आओ जब हम नीचे पहुंचे माँ हंस को उठा रही थी क्या वो ठीक है मैंने पूछा मुर्गी भी साँस कर बाहर आ गई क्योंकि हंस अब माँ की गोद में था और उसके पंख नोच न सकता था उसे भीतर ले आओ पिता ने कहा मुर्गी और चूजों के दरबे में बंद करने के लिए वो लौट गए माँ हंस को उठाकर अंदर ले गई उसे सिंक के निकट काउंटर पर खड़ा कर दिया और गर्म पानी से उसके पंख साफ किए हंस ने हमें उसके निकट खड़े होने दिया गिल्ली भी कूदकर उसके पास आ गई और उसने आवाज़ तक निकल निकाली मुझे लगा कि यह शुभ संकेत नहीं था पिता एक टोकरा और एक पुराना कंबल ले आए किचन के फर्श पर हंस के लिए एक बिस्तर बना दिया फिर हम सब ऊपर वापस चले गए मैं सो न सका कुछ देर बाद में दबे पाऊँ सूजी के पास आए और अंगली से उसे कोचा क्या तुम जाग रही हो हर बार मुझे कोचने की आवश्यकता नहीं है उसने कहा बेशक मैं जाग रही हूँ मुझे हंस की चिंता हो रही है मुझे भी मैंने कहा हम चुपचाप लेटे लेटे उन झिंगरों और मेढकों की आवाजें सुनते रहे जो निकट के तालाब में रहते हैं कुछ समय बाद सूजी ने कहा मुझे लगा था कि हम हंस को पसंद नहीं करते हैं मैंने आह भरी आह भरी बेशक हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था ओ सूजी बोली और मुझे लगता है कि हंस भी नहीं जानता था कि वो पिता को पसंद करता है अगली सुबह नीचे से फुकारने और चीखने की आवाजें आती सुनाई थी मैं उठ गया और मैंने सूजी को जगाया तुम्हारा मतलब है कि अब उसने हमारी किचन पर कब्जा कर लिया है पिता नीचे से चिल्लाए मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा माँ कहा पिछला दरवाजा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हुआ वो भयंकर विशाल हंस पिता चिल्लाए एक दिन मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाने के लिए पका डालूंगा मैं बिस्तर में लेट गया यह जानकर अच्छा लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था